ध्यान और आध्यात्मिक जीवन व्यक्तित्व का गठन और आंतरिक साम्य व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्तित्व क्या है हमारा चेतन अंश और अचेतन अंश दोनों मिलकर व्यक्तित्व का गठन करते हैं जो बाह्य परिवेश में अभिव्यक्त होता है और उसके द्वारा प्रभावित भी होता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मानव का व्यक्तित्व उसकी क्षमताओं स्वाभाविक प्रवृत्तियों तथा मान्यताओं का समूह है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों से भिन्न जाना जा सकता है मनोवैज्ञानिकों के इस कथन पर यह प्रश्न स्वाभाविक ही किया जा सकता है कौन सोचता अनुभव करता इच्छा करता और क्रिया करता है शरीर मन अहंकार और वातावरण के परिवर्तनों के बीच कौन ऐसा तत्व है जो स्थायी बन, बना रहता है तथा इन विभिन्न परिवर्तनों के मध्य व्यक्ति को यह जानने में समर्थ करता है कि वह अपरिवर्तित एक ही व्यक्ति है उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक उत्तर से धर्म और दर्शन संतुष्ट नहीं होते वे इस प्रश्न की और अधिक गहराई में जाना चाहते हैं हम मनुष्य में हम में जानते हैं कि अहंकार मन इंद्रिया तथा शरीर ये सब मिलकर एक सामूहिक इकाई का निर्माण होता है अब यह देखना है कि मानव में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है यह है उसकी चेतना सर्वप्रथम मैं हूँ और उसके बाद मैं सोचता हूँ अनुभव करता हूँ इच्छा करता हूँ देखता हूँ कार्य करता हूँ इत्यादि हम स्वयं की चेतना का अनुभव अपरोक्ष रूप से तथा दूसरों की चेतना का अनुभव परोक्ष रूप से करते हैं जो भी हो हमारी व्यक्तिगत चेतनाएँ एक ही तत्व से निर्मित हुई प्रतीत होती है हां, यह अवश्य है कि यह तत्व स्वाभाविक ही उन विभिन्न पदार्थों के साथ घुल मिलकर एक हो जाता है जो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं यही नहीं बाह्य जगत के साथ सतत संघर्ष के अतिरिक्त आंतरिक जगत में भी एक अनंत संघर्ष होता रहता है इस तरह जीवन स्वयं के भीतर तक बाह्य जगत के साथ सतत संतुलन स्थापित करने का रूप ले लेता है इस संतुलन में असफल होने पर अस्थिरता होती है प्रसिद्ध मनोचिकित्सक मैनिंगर अपने एक पुस्तक में कहते हैं हमारी असफलताएं पलायन या आक्रमण इन दो प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रकट होती है ये दोनों प्रतिक्रियाएं अस्थिरता की द्योतक है कभी कभी हम उन सभी वस्तुओं से भाग जाना चाहते हैं जो हमें कष्ट देती है आत्मप्रेरित रुग्णता और मदिरापान इस पलायन के रूप है यदि इनका उपचार न किया जाए तो व्यक्तित्व का विघटन हो जाता है आक्रमण की प्रतिक्रिया को यदि सही दिशा प्रदान की जाए तो वह पुनः संतुलन प्रदान कर न्यूनाधिक मात्रा में पूर्ण स्थिरता ला सकती है उचित प्रकार की संघर्षशीलता के द्वारा अपने आंतरिक शत्रुओं से लड़ने के द्वारा हम कुछ मात्रा में स्थिरता और शांति हासिल कर सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मानसिक स्थिरता पर्याप्त नहीं है मानसिक स्तर का अहम केंद्रित स्थर्य कठिन परीक्षा में नष्ट भी हो सकता है अधिकांश मनोवैज्ञानिक हमें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे नैतिक अंतर अंतर्द्वंदों के पूर्ण समाधान की कोई संभावना नहीं है जीवन में जिन नैतिक और आध्यात्मिक अंतर अंतर्द्वंदों से हमें गुजरना पड़ता है उनके विषय में यह सत्य भी लगता है परंतु आध्यात्मिक अनुभूति सम्पन्न अद्वितीय महापुरुषों ने अंतरद्वंदों पर जो विजय तथा जो समत्व प्राप्त किया है वह मनोविज्ञान द्वारा धारणा किए जाने वाले किसी भी स्थैर्य से अधिक पूर्ण होता है व्यक्ति और समष्टि क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिन चिंतन के नियमों के अनुसार हम व्यक्तिगत चेतना को धारणा समष्टि अनंत चैतन्य की कम से कम अस्पष्ट धारणा किए बिना नहीं रह सकते तार्किक दृष्टि से जो यह बात हमें अनिवार्य लगती है वह श्री कृष्ण के महान शिष्यों में पूर्ण रूप से अभिव्यक्त थी उनमें व्यस्ट चैतन्य समस्ट चैतन्य का अंग या अभिव्यक्ति था फलस्वरूप उनका जीवन अहम केंद्रित न हो अनंत परमात्मा केंद्रित था उनके सान्निध्य से हमें यह अनुभव होता था कि अनंत चेतना के अंतर्गत सभी प्रकार की व्यक्तिगत चेतनाओं का समावेश हो जाता है और अनेकता में वस्तुतः एकता का ही खेल चल रहा है चेतना व्यक्तित्व का मूल तत्व है यह मानने का अर्थ मन इंद्रिया और देह जो ज्ञान और क्रिया के कारण या यंत्र हैं, इनको नक, नकारना नहीं है हमारा मन इसी तरह के अन्य मनों में से एक है हमारी देह अन्य देहों में से एक है इस तरह मन और देह के स्तर पर भी समष्टि और व्यष्टि सूक्ष्म ब्रह्मांड और बृहद ब्रह्मांड का प्रश्न उठता है हिंदू आचार्य तीन प्रकार के आकाशों की चर्चा करते हैं महाकाश या भूत आकाश अथवा स्थूल स्तर चित्ताकाश या मानसिक स्तर और चिराकाश या ज्ञान अथवा चैतन्य का स्तर व्यष्टि देह देह का पदार्थ सागर का एक अंश है वृष्टिमन समष्टिमन का एक अंश है व्यक्ति अहंकार अथवा अच्छा चेतन समष्टि चेतना का एक अंश है समष्टि मानव एक सागर है और व्यक्ति एक लहर इन दोनों सागर और लहर में से कौन अधिक सत्य है निश्चय ही सागर लहर के अपेक्षा अधिक सत्य है लहर की भी सत्ता है पर उसका अस्तित्व सागर पर आश्रित है यही बात हमारे व्यक्तित्व के लिए भी लागू होती है हमारे व्यष्टि शरीर ब्याष्टी मन और व्यष्टि चेतना समस्त शरीर समष्टि मन और समष्ट चेतना के क्रमशः अंग हैं इस प्रसंग में हम विराट पुरुष की पौराणिक धारणा का अवलोकन करें जिससे सभी जीव तथा वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं तथा जिसमें उनकी स्थिति एवं गति है वेद में कहा गया है विराट पुरुष सहस्त्र सहस्त्राक्ष और सहस्त्रपाद वाला है उसने समग्र विश्व को आवृत कर रखा है तथा वह उससे दशांगुल परे भी है यह समग्र विश्व ब्रह्मांड व पुरुष ही है तथा जो भूत और भविष्यत है वह भी वही है वह सभी के रूप में व्यक्त होता है वही ईश तथा अमृतत्व का प्रदाता है यह व्यक्त जगत उसकी महिमा है लेकिन उसका अल्पांश ही है मूलतः वह अनभिव्यक्त और अविकार्य ही है व्यक्ति को समझने के लिए अनंत के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना आवश्यक है सुकरात और एक ब्राह्मण ऋषि की पुरातन कथा क्या आप जानते हैं एक ब्राह्मण भारत से यूनान गए जहां उनकी भेंट सुकरात से हुई सुकरात ने उससे कहा मानव का अध्ययन ही अध्ययन का सबसे महान विषय है इस पर ब्राह्मण ने पूछा परमात्मा सर्वव्यापी पुरुष श्री रामकृष्ण को जाने बिना तुम मानव को कैसे जान सकते हो अनंत की पृष्ठभूमि में ही व्यक्ति को ठीक ठीक समझा जा सकता है सर्वव्यापी व्यक्तित्व परमात्मा की पृष्ठभूमि में ही व्यक्ति व्यक्तित्व को समझा जा सकता है धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार मानव एक आध्यात्मिक प्राणी है उसका व्यक्तित्व देह और मन के द्वारा ही निर्मित नहीं है उसमें आत्मा भी है देह इंद्रियों और मन को एक साथ जोड़कर रखने वाली व्यक्ति आत्मा के पीछे परमात्मा बौद्धों का निर्माण वेदांत का ब्रह्म और सभी धर्मों के ईश्वर की, की सत्ता है इस उच्चतम आध्यात्मिक चेतना में प्रतिष्ठित होकर बुद्ध ईसा अथवा रामकृष्ण जैसे महापुरुष प्रलोभनों का उपहास कर सकते थे और उनके लिए मृत्यु भी अमृतत्व का द्वार स्वरूप थी मानसिक दृष्टि से प्रसीमित अथवा प्रतिबद्ध व्यक्ति अथवा सामान्य धार्मिक मानव के लिए यह मन स्थिति संभव नहीं है आंशिक अनुभूति संपन्न व्यक्ति भी जिस क्षमता अथवा स्थैर्य को प्राप्त करते हैं वह मनोविज्ञान के द्वारा दी जाने वाली स्थिरता से काफ़ी उच्चतर है फिर भी मनोविज्ञान बहुमूल्य सेवा कर सकता है प्रारंभिक विद्या के रूप में उसकी अपनी उपयोगिता है लेकिन धर्म इसके बहुत आगे तक जाता है और मनोविज्ञान के क्षेत्र से कहीं अधिक ऊपर की स्थिति प्राप्त करता है व्यक्तित्व के गठन की धारणा आधुनिक मनोविज्ञान का मानव के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है अचेतन मन के आविष्कार के द्वारा मनोवैज्ञानिकों ने यह बताया है कि साधारण लोग सामान्यतः अपने स्वयं के मन की गहराइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं चेतन मन पर अचेतन मन का प्रभुत्व रहता है फिर भी वह अचेतन मन से विलख बना रहता है इसके कारण व्यक्तित्व में विघटन और द्वंद्व होते हैं डॉक्टर युंग जैसे मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के चेतन और अचेतन हिस्सों में सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता पर बल दिया है